हम्म mm -hmm. हर समय एक और कोई तीसरी चीज को बोलना चाहते हैं तब तो मेरे बिल्कुल सही लगता है सत्ता भी बीमार है और वह नाई भी मुझे लगता है कि उसी बीमारी का एक प्रतीक एक एक एक एक <स्थित> वो भी भाई बन जाएगा कि अरुणा जी की बात को सुनते हुए एक एक काम आएगा ऐसा शौच्य बढ़ाओ तो मैंने कहा घासीराम जी को की यहाँ का जो नाटक बन रहा है वो यही के लिए बन रहा है गाँव के लिए नहीं बन रहा है हमारा पफेट की बात है आज बकरी का हम ना देते हैं तो बकरी हर घर में रखते है तो वो सभी लोग रुचि करके सुनेंगे बकरी की चाटिया बताते बता रहे लेकिन शाम को और उसका अगर हम नाच दिखाएंगे दिखा तो दिखा दिखा तो दिखा दिखा दिखा दिखा। कुछ भी, भी जगह हम काम ले सकते है जो नाटक बन रहा है वो कुछ यही तो एक दुष्टांत देना चाहता था <laughs> <laughs> मैं नहीं मैं ये शायद साल याद नहीं है पर शायद उनसठ साल उनसठ सत्तर इकहत्तर ऐसा कोई साल होगा शिव रामन साहब नाम के बहुत मशहूर सिविल सर्वेंट हुए हैं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के थे सुब्रमण्यम साहब तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे थोड़े दिन का उनके पास चार्ज फाइनेंस का भी था फैमिली बड़ा राजस्थान में तो सब लोग गए सारे सारे के और कहा कि भालत बहुत ख़राब है राजस्थान में तो ये लोग इतने अच्छे साथ भी सेविन सेविन जैसे ही थे उन्होंने कहा कि आपको ये सब करने की जरूरत है राजस्थान के नाल आगे नहीं बढ़ रही है सारे जितने भी लोग हैं सारों को राजस्थान केनाल भेज दो बांसवाड़ापुर के भीड़ों को भी वहां भेजो और जहा हैं सारों को राजस्थान केनाल में काम करने के लिए भेज दो सुखाड़िया ने थे याद कमिश्नर का नाम मुझे बताऊंगा नहीं तो वो सारे जो है हजार उनके सामने गिड़गड़ा है उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं सबको राजस्थान केनाल में भेज दो तो हम लोग कह के आगे कि ठीक है गणी खम्भा साहब भेज देंगे राजस्थान के नाल क्या करें <laughs> तो वापस आ गए तो क्या करते हैं हुआ ये कि जंगल कट गए सारे मेवाड़ के जंगल ज़्यादातर जो है उन दो तीन सालों में कटे कि जब ये हुक्म हुँ हुआ कि सारे फैमिन के जितने जिस क्षेत्र में फैमिन पड़ा हुआ है उन सबको राजस्थान केनाल भेजो लेकिन सुब्रमण्यम साहब के ऊपर शिवरामन साहब के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा डालना बड़ा इम्पोर्टेंट तो उनसे जब मिलते तब तो ये कहते हैं कि साहब में ही भेजा हाँ राजस्थान के नाम ही भेजा और ठीक ठाक चल रहा है और दरअसल के सारे जंगल एक तो यह, एक तो ये इसका थोड़ा सा कुछ हद तक पैरल किस्सा है एक और किस्सा आजकल भी चल रहा है उसका ताल्लुक कंप्यूटरों से है, है? तो वो तो जैसे हाथी देते है ना है? वैसे हमारे वो सबको जो है टेबलों के ऊपर कंप्यूटर मिले हुए थोड़े दिनों बाद ये कंप्यूटर जो है क्योंकि इनका कुछ न कुछ बदले बदलेगा हमने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, है? चूहा बने चाहे कुछ बने कल लेकिन वो कंप्यूटर आजकल जो कंप्यूटरों का आजकल जो हाल है भारत सरकार उसका और इसका भी बिल्कुल धोखा वही है कुछ हदसे बाद हम लोग कहेंगे कि साहब कंप्यूटर बहुत अच्छे थे लेकिन वो पुनी पुनी चंदन पानी खाद सड़ गए हमका जानी वो वाला मामला होता है आपने में ये दुनिया इस माने के अंदर है कि <coughs> कि नाई भी जो रास्ता निकाल पाता है वो जिसको इसने लिखती कहा आपने उसको बात यह है कि आप दूसरे आप अगर पूछें तो कला या उसको लिटरेरी या किसी भी फॉर्म के अंदर जब भी किसी की बात को आप कहना चाहेंगे वो चीज चाहे नाटक के जरिए हो चाहे अन्य किसी भी तरीके से हो तो इन सब प्रकार की चीजों को प्रयोग में उसको लेना पड़ता उसको बहुत सारी जगह पे सीधे संघर्ष को भी काम में लेना पड़ेगा बहुत सी जगह उसकी उक्ति को भी काम में लेना पड़ेगा बहुत सी जगह जो अन्य प्रकार की अनेक परिस्थितियाँ हैं उसको भी काम के लेना पड़ेगा लेकिन अंततः मैसेज नाई की सारी कार्रवाई का अब जैसे नाई भी जैसे एक समस्या आप समझिए कि सुविधा से नाई लिख दिया लेकिन मान लीजिए कि अगर टी सीरियल बने तो आप नाई दे सकते हैं क्या नाइय की जो न्यायाद है वो आपके केस कर देगी उठाकर रहा है मुझे इस कहानी से नहीं, नहीं नहीं जो ये जो परिस्थिति है लेकिन उस हालत के अंदर आपको सब कल्याव की बुनियाद बेईमानी में नहीं मानी नही थे ये दूसरा प्रश्न एनी थिंग विच विल है इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेमानी अभी बहुत सी बात यह जैसे गाना जैसे आप भी दो तीन चार सौ की चीज गा सकते हो मैं भी दो तीन चार सौ की चीज गा सकता हूं लेकिन गाने से मुझको शर्म आती है मैं गाने को या नाच में आठ पर उदर करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा तो बहुत सी बात मैं कहता हूँ भाई गाने के लिए क्या चाहिए है आदमी को या नाचने के लिए क्या चाहिए मैं तो बहुत सी बात ये कहता हूँ कि ही होनी चाहिए नकता ही हो, है। नक्ता ही हो मर है जैसे तो मरती है नकटा अगर हो आता लेकिन मुझे वापस इस तथ्य से भी मतलब लगता है कि वस्तुतः अगर उस लेवल पर हम कलात्मक विधाओं को समझने की कोशिश करें करेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि बुनियादी रूप से किसी भी चीज को एस्थेटिक आर्टिस्टिक फॉर्म देने के अंदर आपको इस प्रकार की सभी प्रकार की चीजों को प्रयोग उद्योग में लेना पड़ेगा और दूसरी एक और भी बात है जो कथाओं कथाओं के साथ में एक टेब का बहुत अच्छा उस विषय में एक लेख भी है कि जैसे राजा लोक कथा में राजा कौन क्या वो राजा है कि जो आपकी और मेरी कल्पना के अंदर फ्यूडल सोसाइटी को बिलोंग करने वाला कोई राजा है वैसा राजा है क्या उस राजा को खाने को नहीं मिलता है कभी वो लकड़ी फाड़ने के लिए जाता है यानी आप राजा के काम अगर देखें उस कथा के अंदर तो आपको यह पता पड़ेगा कि वो राजा किस है कि, अगर ये सब काम उसको करने पड़ रहे हैं तो लोक कथाओं के अंदर वस्तुतः जिसको राजा हम कह रहे हैं वो राजा कौन है ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बना रह जाता है किस तरह से तोपाबाई जो जिस कथा का ये आधार है ये देखिए कि बहुत बड़ी साइकिल है पोपाबाई की और उस साइकिल की कथा करने से शेख चिली की कथा है या उस किस्म की साइकिल्स को बिलोंग करने वाली एक कथा है तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि ये कथा या इस प्रकार से कही जाने वाली कथाएँ किस प्रकार की विधा को और किस प्रकार की युक्तियों को काम में लेकर के सत्ता को परास्त करने के मैसेज को देती है ये इसके अंदर जो रास्ता दिखाई देता दिखा है लेकिन वस्तुतः सीधे संघर्ष की कथा को प्रकट करने वाली ही चीज़ें तो वो चीज़ें भी मिलेंगी लेकिन मैं व्याख्यालय लोक कथाओं के अंदर वो नहीं मिलेंगी क्योंकि उसका जो प्रोटेस्ट है और वो प्रोटेस्ट भी बहुत शाखिल किस्म का प्रोटेस्ट है और डिफ्यूज फॉर्म के अंदर वो प्रोटेस्ट है तो वो कभी करुणा का आधार देता है कभी युक्ति का आधार देता है कभी किसी का आधार देता है जो पारंपरिक रूप से जो, जो सामग्री मिलती है उसके कि इसमें जो जो मुझे लगता है तो यदि तो, साम तो हम सामकवाद से ही झगड़ा कर रहे हैं और सबसे बड़ा समस्या यही है की संगठन नहीं हो रहा है लोग आगे बोल नहीं रहे हैं लोगों का सामना नहीं कर रहे हैं जानते हुए भी उसको मतलब उसके लिए लिए कोई लड़ाई करने के के तैयार नहीं हो रहे ये समस्या है और कथा में फ्यूडलिज्म अंदर जो जो प्रोटेस्ट या बातें कर सकती हैं उस तरीके से किया जा है तो जब हम इसको यूज करते हैं तो पूरे समझ के साथ उसको यूज करना चाहिए मेरा केवल ये कहने का मकसद ये है कि हम उसको एक इस तरीके से ऊपरी समझ से हम उपयोग कर ले और आगे वाला जिसके साथ हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो जो समझे और बेमानी से ही काम चल सकता है तो हमारा मामला बिल्कुल इसमें मतलब ऊंटा नतीजा निकलेगा तो इसलिए क्योंकि हमें ये समझ मन में हो कि लोक कथा का तो माध्यम से हमें कुछ मैसेज या कुछ कम्युनिकेशन <coughs> करना है मगर मतलब यह भी समझना पड़ेगा कि उस लोक कथा के मतलब वो पारंपरिक जो ढांचा है ना उसमें कम से कम कहीं तो 80 कहीं 50 कहीं 45 तो अभी भी हमारे समाज में हैं। तो लोग चाहते हैं कि हम जब कहें मतलब बातचीत करें या इंटरप्रेट करें या कटपुतली से करें तो जो हमारा जो इसको क्या कहते हैं जो क्रॉनिक्लर है या बीच में आके जो बोलने वाला है सूत्र सूत्रधार सूत्रधार सूत्रधार सूत्रधार आएगा तो तो को को को को को इस इस चीज चीज खोलना पड़ेगा और वो को इस को और वो आगे ले जाना होगा यदि हम ये नहीं कर पाते तो कर को मेरे सामने में नजर आता इसलिए मैंने इसको है आपकी आप कुछ तो ये, ये में भाई क्यों कहा गया महिलाओं मतलब के लिए <laughs> <laughs> <laughs> आप तो कुछ का तो ये महिला में बुद्धि नहीं होती या ऐसी कोई हमारी कोई पुरानी तो नहीं है कि जो इसके माध्यम से बात तो तो बात है है है इसकी लेकिन उनका प्रतीक नहीं है और सौ पचास कथा है तो फिर प्राचीन हमारी जो है, उसमें स्त्री को पुरुष से कुछ समझा है है है या की बात लोगों लगता कि वो कम बुद्धिशाली और उसमें राजो तो हट मिलने पर वो ऐसा पकड़ लेते बात ये भी है मुझे तो तो तो जिसमें दो या तीन चीज ऐसी लग रहा है यदि को प्रेम है आदमी से आदमी चाहता है और आदमी नहीं मरे तो उस सब अकाल का एक ही हो सकती है, चाहे वो न्यूट्रिशन के माध्यम से आदमी को जिंदा रखे वो सरकार की जिम्मेदारी उसको काम में भी परिवर्तन होगा वो तलाब खुदाना एक अकाल का काम नहीं होगा एक दहित प्रजाप को रोकना अकाल का काम होगा या एक जो औत को जलाया रहा है वो एक अकाल का काम होगा चीज को देखना चाहिए बिच्छू भाई, भाई की कहानी से बच दूसरी चीज मुझे बिच्छू भाई की कहानी बताया था कि अपने नहीं समझता है हम लोग हंसे थे उसमें यह है की हम इस कहानी को गांव में यदि पच्चीस लोगों के बीच कहें तो पच्चीस लोगों में पांच लोग वे भी हो सकते है जो उस बैंक को समझते हैं मैं भी समझती हूँ इस बैंक में कहा लेकिन मैं लोगों के सामने अपने आप को खोलना नहीं चाहती लेकिन अंदर तो मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ इस जगह में बहुत गलत है। तो यदि ऐसी चीजों को उभारा जाए और गांवों में इसको फैलाया जाए कई चीज ऐसे उदाहरण हैं जैसे छोटा सा उदाहरण है कि ये रामलाल की पार्टी एक नाटक दे रही थी नाटक दे रही थी तो जैसे इसने नाटक चालू किया वैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने माइक चालू कर दिया अपना माइक क्यों चालू किया क्योंकि वो अपने आप में समझ चुका कि कठपुतले के माध्यम से हम लोगों को ही गल का माध्यम बना रहे हैं तो ऐसी चीज यदि इन बैंगों को भी उभारा जाए तो शायद वो लोग जो इस बैंग में आते हैं वो खुद होंगे। बिल्कुल शर्मिंदा एक तो है कि जो या या जो पुरुष प्रधान ये भी मतलब ढांचा है वो प्रतिबिंबित होता है लोक कथा पर आपका जो सवाल था उसके बारे में सोची थी कि ऐसा क्यों होता है कि सीधे संघर्ष नहीं करते हैं तो शायद प्रतिकार को जीवित रखने के लिए तो इसलिए लोग कहते हैं कि है, शायद प्रतिकार को चीज उसको छुपाना जरूरी बताना और छुपाना दोनों एक साथ शायद जरूरी हो जाता है नहीं तो वो दब जाएगा मर जाएगा तो शायद ये तरीका एक जीवित रहने का सवाल रहने का प्रतिकार की का एक तरीका ये है जिसमें उसको अगर हम स्पष्ट करना चाहते जैसे आपने बताया सूत्रधार को वर्णन अगर सीधे प्रतिकार के जो गीत होते हैं या कथाएं होती हो तो सकता है वो बहुत ही जल्दी दब मिट जाए और पहले तो आश्रय भी आश्र थे राजाओं पे महाराजाओं पे और लोगों पे तो इस तरह से मुझे लगता है कि अपने आप को जीवित रखने के लिए ये तरीका भी एक है मतलब वो कथा को जीवित रखने के लिए तो वो भी लोक हो जाता है तो प्रतिकार अगर जीवित प्रतिकार को जीवित रहना है तो ये भी एक तरीका अपना सकता है कि उसको छुपाए भी और बताए भी तो इसलिए एक हमारा ये जो पहेली का इतना वो है, का पहेली का मुमावरा का जिसमें अमूर्त भी है मूर्त भी है कहाँ भी है नहीं भी कहा है तो वो मेरे ख्याल से जीवित रहने का शायद बचाव का तरीका हो पता ही इसमें एक बात और मैं तो तो तो हमारे यहाँ नाई को चालाकी का प्रतीक माना जाए और जब पैसे शादी संबंध भी होते थे तब नाई को भेजा जाता था कि तुम जाकर के देखो वह घर कैसा है घर का कोई व्यक्ति नहीं जाता था और वही नाई ही पता करता है राजा महाराजाओं की तो होती नाई को भेजा जाता और वह सारा घर का भेद का पता लगा करके बताता कि ये चीज ठीक है तो इसमें नाई को भी उजागर किया गया है कि नाई जो है उस इस तरह की बुद्धि जो हमारे प्राचीन समय में इस तरह की बातें चलती थी उस बात को भी इसमें उजागर किया गया कि लाइफ को हमारे यहाँ इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि वो सूझबूझ के साथ काम का कोई हल निकाल लेता था तो वहाँ का ऐसा मैं इस बात को एक थोड़ी सी और आ, मोट देना चाहती हूँ और वो ये की हमें शायद यहाँ पर हेल्प करना पड़ेगा एक तो विधा का जो लोग विधा, विधा है और एक उस विशिष्ट स्वरूप का जिसमें की वो परंपरा से हमको प्राप्त हुई इस कहानी से दोनों चीज निकल गई तो फिर से कम पर पर तरीका, तरीका बात को कहने फॉर्म तो लोक कथा का फॉर्म और एक वो लोक कथाएँ जो कि हमको प्राप्त हुई हैं मुझे लगता है कि हमारी परंपरा में आ, कोई भी क्राइसिस सिचुएशन को व्यक्तिगत लेवल पे हैंडल करने के ऊपर बड़ा मौका दिया गया है। ये कुछ आ, शायद मेरा ये सोच गलत हो सकता है पर इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ व्यक्तिगत मोरालिटी, व्यक्तिगत उपचार व्यक्तिगत सॉल्यूशन ऑफ सिचुएशंस और क्राइसिस सिचुएशन को व्यक्तिगत हैंडलिंग इसके ऊपर काफी महत्व दिया गया है और इसलिए एक तर, एक कारण कि हमारी कथाओं के अंदर व्यक्तिगत सूझबूझ और वो सूझबूझ जब एक मेजर पावर का कंफ्रंटेशन हो तो वो सूझबूझ फ्रॉड का ही एक दूसरा स्वरूप बन जाती है क्योंकि चालाकी और ये सब हमारे वैल्यू टर्म्स हैं तो हमें ये देखना है कि क्या अब जैसे इसमें से अगर हम कुछ सामान्यकरण करना चाहें तो हम ये पूछेंगे कि क्या लोक कथा के माध्यम से जिसमें की बात को कुछ व्यंगात्मक तरीका जैसे कि सब लोग जब निबंध पढ़ रहे थे जी तो शायद आधा समझ रहे थे आधा नहीं समझ रहे थे ये पर जब कथा पढ़ रहे थे तो सब बिल्कुल ऐसे बैठे थे सब खूब रस ले रहे थे सबको नाम भी याद हो गया कहानी भी याद हो गई पात्र याद हो गई ये जो कथा के जो विधा है संप्रेषण के लिए वो एक चीज है और वो विशिष्ट कहानी जिसके माध्यम से जो इस तरह की कहानियाँ हम संग्रहित करें कि कितनी थी पुरानी थी क्या हम उन्हीं कहानियों के माध्यम से कुछ कह सकते हैं ये बात दूसरी और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि व्यंग जो है एक शैली के रूप में हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि जब कोई मेजर क्राइसिस सिचुएशन हो तो व्यंग एक विधा के रूप में अनुपयुक्त है क्योंकि व्यंग सेलिब्रल हो जाता है व्यंग एक प्रकार से हमें एक विचार विचार के स्तर पे कुछ हिलाता है या कुछ कहता है मगर उसमें उस प्रकार का इमोशन नहीं जनरेट होता जो कि क्राइसिस सिचुएशन के लिए शायद जरूरी है ऐसा मैं मानती हूँ कि जो जो जो ऐसे हमारे मुद्दे हैं जिसमें कि बहुत हमें एनर्जी चाहिए जिसमें कि हमें बहुत जुड़ना चाहिए उस उस तहत व्यंग एक शैली के रूप में शायद अनुपयुक्त है ऐसा मैं मानती हूँ हो सकता है कि अनिरोक्त जोड़ मुझे लगता है कि जब ऐसी कथा को हम नाटक या के माध्यम से कहना चाहते हैं तो उसकी प्रस्तुति पे बहुत आधार है इसका उसका मैसेज हम पूरा देना चाहेंगे तो जैसे बिजी की जो गोपाबाई की कहानी है वो केवल एक प्रहसन के रूप में भी कही जा सकती है जो मनोरंजन बनकर ही रह जाए और कोई तो मैसेज ही ना मिले उसमें या तो उसमें कुछ नाटकीयता ला के या कुछ अधिश्रोक्ति दिखाके हम जिस मुद्दे को उभारना चाहते हैं वो भी उभारा जा सकता है और उस तरह इस तरह से कथा में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाना ज़रूरी हो जाएगा कुछ परिवर्तन करना भी ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि हम किस चीज़ को उभारना चाहते हैं और उसकी प्रस्तुति कैसे करते हैं इस बात को ध्यान में रख के जब भी उसको नाटक में या कटुति में ढाला जाए तो इस बात को ख्याल में रखना चाहिए ऐसा मैं अलग दृष्टिकोण से इन लोक कथाओं के क्षेत्रों को देखता और उनके चरित्रों को देखता हूँ कर रहा हूँ और हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए की लोक कथाओं की एक जो मुझे बहुत बड़ी कमी नजर आती है वो ये है की लोक कथा अधिकांश लोक कथाओं के जो पात्र है वो समाज के उस वर्ग के पास है जिसे कि हम सुविधा वर्ग कहते हैं और मैं ये भी मानता हूं कि लोक कथाओं की जो उत्पत्ति हुई है लोक कथाओं का जो जहाँ से गठन हुआ है मुझे लगता है जिनके मुंह से उन कथाओं का गठन कठन हुआ है वो भी शायद हो सकता है उसी सुविधाभोगी वर्ग तो उस वर्ग की अपनी एक कमी है जो उन कथाओं में झलकती कि वो संघर्ष करना ही नहीं चाहता, संघर्ष की ओर देखता ही नहीं तो ऐसी स्थिति में वो युक्ति का सारा लेता है पोपा भाई की कहानी में ऐसी बात नहीं है कि सामूहिक प्रतिरोध सामने नहीं आया सामने सामूहिक प्रतिरोध किया जब उन पर अपने ऊपर बनकर आई तो उन्होंने प्रतिरोध करने की कोशिश की लेकिन जैसे ही नाई ठाकुर को तो युवती निकालनी और सबने देखा कि अपनी सुविधा भी बनी रहेगी और काम भी निकल जाएगा सब अपने आप को पीछे करेगा तो जब ऐसे चरित्रों के साथ ऐसे पात्रों के साथ किसी भी कथान का गठन होता है तो पात्र अपने चरित्र के अनुकूली भाषा का बोलता है वो विपरीत बोल ही नहीं सकता क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि कोई ठाकुर क्रांति की या परिवर्तन की बात कर रहे वो नहीं कर सकता। तो मैंने कल भी कुछ और कहानियों को पढ़ा था उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश कहानियां जिन क्रम से चलती हैं या तो बिल्कुल सामान्य वर्ग का जो हम जिसको कर्म काम करने वाला है वो बिल्कुल का पाठ है जैसे कि मैं कल की कहानी पढ़ रहा था कि एक चौधरी को बेचारे को बनिया के नौकरी करने का मौका मिल गया तो बस वो खाता रहता था काम करता रहता था खूब जम के काम करता खूब जम गए खाता कभी भी उपवास की स्थिति नहीं आती एक दिन उपवास हुआ लोगों ने कहा कि भाई तू उपवास उसने का नहीं देस उपास समझता नहीं शाम को जब उपवास खोलने का समय आया तो जितने भी लोगों ने उपवास किया उनको बड़े और ये और सब परोसे जा रहे थे तो उसने मुझे उपवास का ये आनंद है मुझे पहले बताते तो शायद मेरे उपवास करने की शुरू था अगली बार जब भी कभी उपवास का मौका आया मुझे तुरंत बता लगा अगली बार उपवास का मौका आया था अब काम करने वाला हार्ड तोड़ कर काम करने वाला आने भूखा था तो कैसे जैसे तैसे शाम तक उसने अपना समय गुजारा लेकिन शाम के बाद तो, दौड़ी तो, तो वो डोड़ी पे जाकर मौका बर्दाश्त कर सकता बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये हमें थोड़ा सा दृष्टि में देखना चाहिए कि लोक कथाओं की जो वो कैसी बात है वो कैसे बात तो करम जनमानस की भाषा बुला सकते बहुत ही मुश्किल और जहाँ तक आपका पशु था कि के लोग ऐसी बात तो मुझे नहीं लगता थी लोग है ऐसे कि और था कि बहुत है सत्ता का प्रतीक है और सत्ता का जो चरित्र है वो वहा जगत लोग जो पात्र से उसको कह रहे थे और सबसे बड़ी चीज जो है कि जो सत्ता के चरित्र को अच्छी तरह से समझ लेता है जैसे कि ठाकुर नाई ने सत्ता के चरित्र को बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि सत्ता कभी भी अपनी आप को झूठा साबित करने की कोशिश नहीं करने तो उसने कहा कि साहब आप कलम करना चाहो तो कर दो लेकिन बात को आप ही विश्वास कर सकते हैं मैं जो कहूंगा लोग तो विश्वास नहीं कर सकते आप भी विश्वास कर सकते तो उसने हाथ पेड़ते पड़ते हाथियों को सुहा बना दिया तो पोपा भाई ना आपने वो स्वयं में उस बात को स्वीकार तो इस तरह से हमें थोड़ा इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए मैंने एक एक और ने और ने बात कही कि के नाम से कई कहानियां हैं वो तो भी तो नहीं लेकिन क्या है कि अगर आपके श्रोताओं को आप कुछ कहना चाहते हैं तो ऐसा भी एक पात्र ले लें जिससे वो परिचित है और फिर आप अगर कहानी वहाँ से शुरू हो फिर आप उसे जहाँ ले जाना जा, चाहे ले जा सकते हैं जिस तरह मैसेज दे को के माध्यम से नचाते हैं, तो आम गांव का व्यक्ति वो क्या कहता है कि देखो औरत का राजता इसलिए ऐसा हुआ हम जैसे होते था था नहीं हो इसी पात्र की जगह कोई और पात्र बनाया जाए जो सत्तर का <laughs> ठाकुर से उसका अताज नहीं नहीं। नहीं वो सब आप कर रहे हो। के बारे में में हम तो बोले ही हमारे वाले लोग ज़्यादा होते हैं हैं। कम मानते चाहता था किस हद तक कथाओं को इस रियलिज्म में देखना होना चाहिए। ये मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आखिरी में जो सवाल है इस कथा में कि हाथियों का क्या हुआ ये तो आप ही जानो ये इस सारी कहानी को एक, एक पे ले जाकर के खड़ा करता है और आ, इसको आ, जैसे कि कहानियाँ जैसे जानवर भी बोलते हैं लोक कथाओं में चिड़ियाँ भी बोलती हैं ये सब हैं तो क्या लोक कथाओं को एक इस कस्म के रियलिज्म पे कि ये इस किस्म की सत्ता का प्रतीक है या ये है जहाँ ये इसमें ये एक विषय वस्तु तो ज़रूर जुड़ी हुई है लेकिन मेरा मुझे कुछ बेहतर में ये सवाल उठता है क्या इसको एक बेसिकली एब्रैक्ट लेवल पर वैल्यूज के लेवल पर ले जाकर के देखना ज़्यादा मुनासिब नहीं है बजाय इसके कि उसको इस किस्म के बिल्कुल बेसिक रियलिज्म पर ले यानी सवाल ये है कि इसका जवाब थोड़ा सा पलट के नजर आऊँगा कि जिस प्रसंग के अंदर जिस समय पोपाबाई की बात कही जाती है वो प्रश्न कौन सा है तो अगर विजदान से हम ये प्रश्न करें कि भाई विजी तुमने ये कहानी किससे सुनी तो विजय उस स्थिति को बता सकेगा कि किसने ये बात कही सामान्यतया तो आप की कथाएं उस वक्त की जाएगी कि जब आपको कोई दृष्टान्त देना होगा इसको की कथाओं के अंदर नहीं कहा जाएगा। एक मुख्य मुद्दा अपने मूल प्रसंग के अंदर जब इस कथा को कहा जाता है तब इसका संकेत एक प्रकार का विधि के लोक कथा लेखन की पुनः एक सशक्त पद्धति वो सशक्त पद्धति इसके अंदर उस किस्म की शेड्स को पैदा करना शुरू करता है कि जिसके जरिए से हम मेटाफर को एस्टेब्लिश करना करते हुए पाते हैं बीजे की एक कथा है वो कही रायका वाले नाम की विश्वा के बार अब ये कथा है जिसके अंदर एक तराइका है गांव के अंदर जाता है और वो गाँव के तो देखता है कि कोई पंडित आया हुआ है वो सबको भाषण भाषण करता है वो वहाँ पर खड़ा रहकर चिंता करता है और उससे लेकिन उसको कभी कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन एक बात मुझे पंडित जी माँ कहते हैं कि बात समझिए गुरु अगर नहीं मिला किसी को तो उसका कोई जीवन निशा रहेगा तो एक बार पंडित जी निपटने के लिए जंगल की, की तरफ जा रहे थे और एक भी था अकेला तो भागा होगी पीछे तो पंडित जी भी भागे क्यों भाग करके लाठी दे करके, पीछे आ रहा के और कहा देखो तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी तुम्हारा कोई तुम गुरु नहीं है तुम तो हो तो कि दूसरों के गुरु हो तुम मुझ तो मुझको अपना गुरु बना ताकि तुम्हारी जिंदगी कम से कम सावान हो जाए तो उसने देखा कि ये जंगल में मारेगा करेगा तो कहा कि गुरु तो मैं तो बनाता हूँ तो चीन बनाता हूँ गुरु किसी को बनाता नहीं हूँ तो उसने कहा गुरु बनता है जो करता क्या है तो भगवान के दर्शन करा देता है ठीक तो है मुझे भगवान के दर्शन करा दो तुमको गुरु माना अब उसने कहा तुम जल्दी करो भगवान के दर्शन कराओ उससे बात करो तो और बुरे फंसे भगवान के दर्शन क्या कराए तब एक लॉ नहीं उधर से निकल रही थी उसने कहा भगवान तो ने ये बातें भी तो भगवान ही गुरु ने बताया तो पीछे पड़ गया उनके पीछे पड़ के वो बिल के अंदर खोदी बिल को खोदा तो खोदता रहा खोदारा उसके हाथ आई नहीं तो उधर राधा और कृष्ण जो है तो मोक्ष के अंदर बैठे हुए थे तो कृष्ण ने कहा कि मेरे को भक्त आदमी है जब याद कर रहा है मुझको जाने लगे राधा कलियुग का वक्त तो कहा जा रहा है कोई भगवान भगवान को याद आया नहीं करता लेकिन फिर आप कृष्ण वहाँ पे आते हैं कृष्ण आकर के उसको देखते हैं कि है, वो बिल्कुल को कुदरा भगवान को ढूंढ रहा है तो वो उसको आवाज़ देकर करके कहते हैं कि तो मैं आ गया हूँ तो कहता है कि नहीं जो भगवान है वो तो जो मैं लौकड़ी कहता हूँ वो, वो है वो इस बिल के अंदर है वो भगवान नहीं है ऐसे तो हमारे घर में बहुत सारे भांड हैं तो आते रहते हैं ऐसे कृष्ण राधा मन बन बना के तो उससे मैं निभाता हूँ फिर आखिर मैंने कहा खोद खाद के उसने लौंगड़ी को देखा कि तो मिलेगी नहीं तो तो खुद बन बन गया। बन गया तो उसने कहा कि तुम भगवान और इतने तरह से भागते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भारतीयों की हो जाती है तुम्हारा कचुमर निकाल की मैं वापस पुनः कहना चाहता हूं कि ए, ये जो मैंने आपको जो कथा का बताया ये कथा का रूप जो बीजी ने लिखा हुआ है और इसने और बहुत सशक्त अच्छा लेकिन जब अपने मूल प्रसंग के अंदर जाने ये कथा कही जाती है वहां है इसका? मूल प्रसंग के अंदर इस कथा को एक किस्म से व्यंग्यात्मक रूप से राय का जो जिंदगी है उसके ऊपर ये कमेंट का सामान्य जनजीवन से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता वो अपने आप को सबसे पृथक रखता है और आपका समाज को आज देखे तो सबके कपड़े बदल गए सबके रहन सहन बदल गए कितनी तरह की चीजें बदल गई लेकिन रायके के अंदर आपको आज की तारीख के अंदर भी दो साल का बच्चा है तो भी उसके कपड़े आपको रायका वही कपड़े मिलेंगे सब बहुत मुश्किल से आपको हजार रायकों में से एक राय का ऐसा मिलेगा परिवर्तन मिले आपको नहीं मिलेगा तो जिस के अंदर इस बात को कहा गया उस के अंदर तो रायका का जो इस किस का जो आइसोलेशन है उस आइसोलेशन से पैदा होने वाली जो विसंगति है उस विसंगति को व्यक्त करने के लिए कहा गया लेकिन उस विसंगति को विज्जी कथा के रूप के अंदर जिस किस्म की फ्लैशेस दिए उस फ्लैशेस से वो कथा अनेक प्रकार के अन्य रूपक निर्मित करने लगी अर्थात यही कथा जब विभिन्न विधाओं के अंदर विभिन्न फॉर्मेट्स के अंदर ब्राह्मण के अंदर सिनेमा के अंदर कटपुत्री के अंदर ये सब जब कथा आएगी तब इस कथा की शक्ति यह है कि ये अनेकों प्रकार से अपने अंदर जो अंतर्नि शक्ति है उसको व्यक्त कर सकती है लेकिन सामान्यतया जैसे मान लीजिए कि मैं फोकलोर के फील्ड में काम करता हूं तो फोकलोर के फील्ड के अंदर काम करते हुए मेरी तलाश ये होती है कि इसका प्रसंग कौन सा है किस वक्त इस कहानी को आदमी कहेगा किसको कहेगा कौन सुनने वाला होगा और उस वक्त वो कौन सा मैसेज कॉम्युनिकेट कर रहा है उस मैसेज के कॉम्युनिकेशन के अंदर मुझे सोशल रिलेशनशिप दिखाई देंगे की कथा के अंदर मैं सोशल रिलेशनशिप को नहीं उधेड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि एक कलात्मक शक्ति के साथ जिसके अंदर आधुनिक सामाजिक बोध जुड़ा हुआ है वो बोध की कथा मैं उसको अलग प्रकार से दूंगा यदि मैं दोनों स्तरों को अलग अलग करके देखूंगा और यदि आपने एक बात कही सूत्रधार के माध्यम से तो मैं सबसे बड़ी कमजोरी मानूंगा इस बात को कि कि स्वयं स्ट्रगल का भाग हो इसको सूत्र से कहला दिया जाए इस कथा के अंदर ही आपको वो स्थल ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि एक बार जहां नाई की युक्ति हमको समझ में आती है वहां पे स्पष्ट रूप से पोपाबाई की सशक्त मूर्खक जो ये मानने को तैयार है कि उसका हाथी चुहा हो गया हाथ फिरने से ये जो विराट मूर्खता है इस विराट मूर्खता के दर्शन को नहीं भूल सकते वो वो नायकी नाई से बड़ी मार है इसलिए हमको उस मार के साथ किसी ढंग से कोई कार्य करना पड़ेगा कि जिसके अंदर नाई का युक्ति जो है वो डायरेक्ट स्ट्रगल का फॉर्म दिखने लगी ये जो भी कलाकार होगा जो उस फॉर्म को डील करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा जहां तक अब आप कुछ प्रश्न है जो हमारे पास अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से उठते हैं कि समाज का 80 प्रतिशत भाग समाज के निम्न वर्ग का है जिसके कार्यों की वजह से जो हमारा हर और स्ट्रेटिफिकेशन है उस स्टेटिफिकेशन के अंदर इतनी बड़ी संख्या आ जाती है सिर्फ 20 प्रतिशत जिसको हम हाई कास्ट ग्रुप कह सकते हैं वो ग्रुप रहता है कि जिसके अंदर नाते की समस्या नाता नहीं है या विधवा का विवाह नहीं है या इस किस्म की जो समस्याएं अगर तो उस किस्म से हम उनको तोड़ के देखें तो उसमें भी आप समझ लीजिए करीब चालीस प्रतिशत है जिसको हम अंत या शुद्र शेड्यूल कास्ट के लेवल के ऊपर डील करते हैं उस किस्म के लोग हमारी समाज के अंदर अब हमारा प्रश्न यह है कि इतनी शताब्दियों से सवर्णों को शूद्रों के विषय में सैकड़ों बातें कहनी है लेकिन क्या ये अस्सी प्रतिशत लोग इनको २० प्रतिशत सवर्णों के लिए कोई बात ही नहीं कहनी है क्या हम कहते हैं इनको बहुत कुछ कहना लेकिन वो जो बहुत कुछ कहना है वो वापस लोक साहित्य में लोक संस्कृति में अवेलेबल है लेकिन पुनः वो हमारे हाथ में नहीं आता और हमारा भी इसके अंदर एक दिक्कत है और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग सब इसके अंदर काम करने वाले अधिकांशतः जो लोग हैं अधिकांश वापस में निन्यानवे है कि जो सब हाईकास्ट लोग बिलॉता जिनकी किसी भी प्रकार की सिंपथीज ग्रुप के वैल्यू सिस्टम पे नहीं पिछली दफा इस बात को भी था लेकिन आप अगर इनकी जो मुख बंचा भाट है लोकास्ट ग्रुप के और मुख बंचा भाट जो इनकी कथाओं को कहते हैं और इनकी जीनियोलॉजी को कहते हैं उन जीनियोलॉजी को अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि इनका कितना सशक्त प्रोटेस्ट इनके पास मौजूद है कि कोई भी समाज हमें यह मानते कोई भी समाज अपनी अपनी खुद की मित के बिना जिंदा नहीं रह सकता और उसकी मित वो नहीं हो सकती कि जो मित्र मेरी है या मित्र जो सवर्णों की है सिंपल एग्जांपल लाइक सीता सीता किसी भी भारतीय नारी का एक आदर्शतम रूप माना जा सकता एक पत्नी प्रति को लेकर के ले। अब जिसके अंदर नाते का विवाह है या विधवा विवाह है उसके लिए क्या सीता ठीक वही मैसेज दे रही है कि जो मैसेज मुझको मिल रहा है उसके माध्यम से मेरा अपना मानना है कि नहीं वो मैसेज दो पृथक प्रकार के तो लोक कथाओं के अंदर और लोक विधाओं के अंदर निश्चित रूप से हमको सभी प्रकार की सामग्रियाँ अवेलेबल है लेकिन जब अपन ये बात करते हैं कि लेट्स यूज यूटिलाइज दरिक मटेरियल टू कम्युनिकेट अबाउट अंडरस्टैंडोरिक मटीरियल ऑल्सो वींग टोल्ड इज टिफिक आर्टिस्टिक टोल्ड इन अ वेरी एब्सट्रैक्ट मैनर एंड विच हैज इट्स मैसेज विच इज फार बिगर देन इट्स स्थूल फॉर्म का जो मोटा रूप है वो मोटा रूप नहीं है उसके अंदर अत्यंत डेलीकेट सूक्ष्मताएँ उसके अंदर निहित हैं ये रेस्पेक्टेबिलिटी जब तक इस फॉर्म को नहीं मिलेगी तब तक, तक भी और पिछली के लेखन के अंदर सबसे बड़ी बात जिस जो बात है कि वो लोक कथा होते वे भी एक अर्थ में लोक कथा नहीं है क्योंकि उसके अंदर ये उस तत्वों को उधेर के रख देता है कि जो तत्व तो अपने आप से समसामयिक समाज के अंदर किसी प्रकार की गुठियों से उलझते हुए लगते हैं सॉल्यूशन इसके पास भी नहीं है भी नहीं चाहिए लेकिन ये मुझको जो मुख्य मुद्दा लगता है लेकिन अपने खुद के प्रसंग बहुत सारी कथाएं हैं जी की जिन कथाओं के प्रसंग जाएंगे जो दुविधा वाली कहानी है अब इसका प्रसंग अगर आप देखें तो प्रसंग कथा का था था था ये है कि जब कभी एकात्र बुखार रहता है ना उसके इलाज के लिए कहानी एकात्र उतारने के लिए तो आप भी जानता हूं कहानी से तो का बुखार उतरेगा नहीं लेकिन उस कथा का था था जो प्रसंग है जिस प्रसंग इस कथा को कहा जाएगा वो प्रसंग वो है। तो हमको एज अलोर वी आर स्टडी फॉर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हेल्प्स इन दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ये वाले खास कर उनका बुखार है उसके लिए कहानी तो पीढ़िया की भी कहानी है ऐसे सिर्फ पीढ़िया और एकाग्रत इसी दो चीज़ों के उनको कहानी मिलती हैं लेकिन ये दो इस प्रकार की कहानियां हैं और दुविधा की कहानी की कहानी है कथा उसका जो सामाजिक प्रसंग है वो सामाजिक प्रसंग ये है लेकिन इसका अध्ययन का और समझ के तरीके बिना भिन्न होता मैं पता नहीं उन लोगों के प्रश्न का मैं जवाब दे पाया है नहीं लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि बिजी का जो आपस प्रसंग है जिस प्रसंग के अंदर इसने फुटबाबाई की कथा को कर इस पूरे लेख के अंदर जो महत्वपूर्ण है जिसके अंदर ये भी महत्वपूर्ण है कि रात को ग्यारह बजे आपको खाना खिला रहा है या आपको बिठा रहा है या आपको सुला रहा है या मैं आने वाला हूँ या नहीं आने वाला हूँ इस सारे प्रसंग के बीच के अंदर भाई है और इसको नहीं भूला जा सकता कैन नॉट बी टेकन एज आई वुड लाइक टू टेक व्हेन दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा तब मुझे कहानी किसने कह दी क्या कह दी नहीं कह दी तुझे क्या जोड़ दिया क्या घटा दिया कर दिया तब मैं बीजी से उस किस्म की बात ये क्या है आपने कहा कि इसको बहुत रखना चाहिए चाहिए और भी होना चाहिए। तो ऐसा रखने से हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो देखिए मैसेज तो की समस्या है इसमें बहुत ऐसी आया हमारे अपने जिंदगी की संपूर्ण संघर्ष मात्र सत्ताओं के साथ है या नहीं हमारे संघर्ष कितने ही प्रकार के हैं व्यक्ति व्यक्ति के बीच के संघर्ष हैं समूह समूह के बीच के संघर्ष हैं व्यक्ति और राज्य के संघर्ष हैं कितने ही प्रकार के संघर्ष